श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद ढाका में आनंद की हाट लगी थी महापुरुष जी की अहेतुक कृपा पाकर अनेक नर नारी श्री रामकृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर रहे थे ऐसे समय कलकत्ते से समाचार आया कि स्वामी ब्रह्मानंद जी अस्वस्थ हैं थोड़ा भी विलंब न कर महापुरुष जी उनके शैया के पास आ पहुंचे परंतु ब्रह्मानंद जी शीघ्र ही स्वस्वरूप में लीन हो गए वह एक अति विषादमय दिन था उस अपूर्णीय शून्य स्थान की पूर्ति कौन करेगा मठ की प्रबंधक मंडली ने बहुत सोच विचार के बाद स्वामी शिवानंद को ही अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया 1901 सौ ईस्वी में स्वामी जी ने उन्हें बेलूर मठ का एक ट्रस्टी न्यासी बनाया था 25 अगस्त 1910 सौ ईस्वी को वे रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष हुए और 2 मई 1922 सौ ईस्वी को मठ और मिशन के अध्यक्ष चुने गए अब तक हमने बालक साधक और कर्मी शिवानंद को देखा अब हम उन्हें प्रमुख रूप से संघ नेता श्री में कृपा परवश महापुरुष के रूप में पाएंगे पर इसके साथ ही पग पग पर उनकी बाल सुलभ सरलता और निर्भरता साधक साधक सुलभ अदम्य प्रयास और व्याकुलता तथा कर्मी सुलभ उत्साह और अनुभव देखकर विस्मित होंगे। रामकृष्ण मठ और और मिशन के के के अध्यक्ष के रूप में में वे विभिन्न स्थानों को गए और अनेक लोगों संपर्क में आते हुए उनके आध्यात्मिक जीवन की गति नियंत्रित की। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए आश्रम आरंभ हुए और उनके शुभागम से अनेक केंद्रों में नवजीवन का संचार हुआ फलता स्वामी ब्रह्मानंद के अथक प्रयास से जो संघ जीवन सुगठित सुनियमित और दृढ़मूल हुआ था महापुरुष जी की एक सेवा के द्वारा उसका विस्तार हुआ तथा वह उन्नत और शक्ति संपन्न होकर नर नारायण के अशेष कल्याण में नियोजित हुआ इस छोटे से लेख में इसके संपूर्ण विवरण को लिपिबद्ध करना संभव नहीं है यहाँ केवल संक्षेप में आभास मात्र देकर ही हम संतोष कर लेंगे संघ जीवन की नीव ही है अविराम अध्यात्म साधना अतः वृद्धावस्था में भी महापुरुष जी की साधना का अंत न था साधक की ही तरह रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर मंदिर में जाते तथा बहुत देर तक ध्यान करते थे स्त्रोत्र पाठ आदि में भी उनका काफी समय व्यतीत होता था जितने दिन तक क्षमता थी वे स्वयं ठाकुर सेवा आदि का सारा समाचार रखते थे समय का तो वे जानते ही ही न थे, उनका प्रत्येक चिंतन या चर्चा में व्यतीत होता था। शिष्य शिष्य एवं शिश्य स्थानी लोगों को अपने हाथ से पत्र लिखकर धर्मोपदेश दिया करते थे सभी को वे स्मरण कराते रहते कि ठाकुर ही जीवन के केंद्र हैं। आरती के समय वे सभी को मंदिर में भेजते भक्तों की लाई हुई चीजें वे पहले मंदिर में भेजते और भक्तों के आते ही पहले उन्हें ठाकुर को प्रणाम कर आने का आदेश देते इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति न होगी कि अपने अंतिम दिनों में मठ के प्राण स्वरूप ही हो गए थे मठवासी तथा मठ में आगत साधुगण उन्हें केवल अध्यक्ष के ही रूप में नहीं देखते थे वे उन्हें अपने जीवन के अनंत करुणामय आधार के रूप में पाते थे उनका थोड़ा सा दृष्टिपात उनकी एक स्नेहपूर्ण बात उनके द्वारा स्नेहपूर्वक दी हुई एक सामान्य वस्तु यही सारे जीवन में उत्साह भरतेने के लिए पर्याप्त था जीवन के अंतिम दिनों में अधिकांश समय उन्होंने बेलूर मठ में ही बिताया था उनके कमरे में कितने ही धर्म पे पासु प्रतिदिन एकत्र हुआ करते थे किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और सभी को कुछ न कुछ आत्मिक अवदान मिलता था श्री रामकृष्ण के चरणों में मन प्राण अर्पित होने के कारण उनका अपना कुछ भी नहीं था भक्तों की लाई हुई भेंट की वस्तुएं सहर्ष ठाकुर सेवा या साधु सेवा में लगा दी जाती थी भक्तों को वे केवल अपना शिष्य बनाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे वे इस बात पर भी सर्वदा दृष्टि रखते थे कि ठाकुर तथा उनके संघ के प्रति उनकी भक्ति तथा प्रेम उत्तरोत्तर वर्धित होता रहे अपने स्वयं के जीवन तथा उपदेशों द्वारा वे उनका लक्ष्य उसी ओर नियंत्रित किया करते थे वे जब भी बेलूर मठ के बाहर जाते थे तो उनके माध्यम से सर्वत्र ठाकुर तथा संघ की महिमा का ही प्रसार होता था